प्रश्नोत्तर दीपमाला वेदांत जिज्ञासा वेदांत में नाम रूप को मिथ्या कहा है ऐसे में भगवान नाम भी मिथ्या हो जाएगा परंतु भक्ति दर्शन के ग्रंथों में नाम की बहुत महिमा बताई है कलऊ तद्धरी कीर्तनात् भागवत समर्थ श्री रामदास जी ने भी कहा है सिद्ध पद पर बैठकर जो भगवान नाम का निरादर करता है वह सिद्ध नहीं घंवर है ऐसे में किसको सत्य माने समाधान वेदांत मानता है कि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश होता है नाम रूप की उत्पत्ति हुई है इसलिए ये नाशवान है जहाँ पर इनकी महिमा की बात आई है वह अलग प्रसंग है बृहदारण्य उपनिषद के याज्ञवल्क और जार आर्थभाग संवाद में एक आख्यान है जब ज्ञान का प्रसंग आया तो याज्ञवल्क ने कहा चलो एकांत में बात करेंगे हाथ पकड़ कर एकांत में ले गए ज्ञान चर्चा किए और कहा देखो यह चर्चा सभा में करने लायक नहीं है सभा में तो कर्म की ही प्रशंसा करनी है नहीं तो लोग कर्म करना ही छोड़ देंगे ऐसा करने पर वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे इसीलिए ज्ञान प्रसंग में नाम रूप को मिथ्या कहकर भक्ति के प्रसंग में उसकी प्रशंसा की है तो विरोध नहीं है तुलसीदास जी कहते हैं मोरे मत बड़ नाम दुहते मानस यहाँ पर नाम को सगुण निर्गुण परमात्मा से बढ़कर बताया है नामदेव जी ने कहा जिसने नाम का आधार लिया वही सुखी है सो सुखिया जो नाम आधारा यहाँ पर समझने की बात यह है, है कि नाम को हम साधन के रूप में ग्रहण करते हैं कि साध्य के रूप में नहीं साधन की उपयोगिता तब तक है जब तक साध्य की प्राप्ति नहीं होती साध्य की प्राप्ति होने पर साधन व्यर्थ हो जाता है दूसरी बात परमेश्वर के जिस नाम रूप की हम बात करते हैं उसका वह नाम रूप विशेष तो है नहीं विशेष होता तो एक ही होता परंतु ऐसा नहीं है उसके अनंत नाम हैं अनंत रूप हैं आप किसी एक को आधार बनाकर उसे प्राप्त कर सकते हैं तात्पर्य यह हुआ कि सभी नाम रूपों से वही एक गृहत हो रहा है यही नाम रूप का मिथ्याप्त है यहाँ ऐसा नहीं समझना कि इससे नाम रूप के साधनत्व में कमी आ जाएगी अतः यहाँ तात्पर्य नाम रूप की उपेक्षा में नहीं है जब सत्य की परिभाषा की जाती है जिसका तीनों काल में बाध नहीं होता वही सत्य है त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम तब कहना पड़ता है कि यह नाम और रूप बनने और मिटने वाले अर्थात बाधित होने से मिथ्या है यह सब कहने पर भी इनका आधार कमजोर नहीं हो जाता उपनिषद कहती है इदम अग्रे आजीत इदम का अर्थ है यह नाम रूप वाला जगत यह जगत सृष्टि के पहले भी था परंतु इस रूप में नहीं ब्रह्म रूप में आत्म रूप में सद्रूप में था इसके अस्तित्व का अपलाप निषेध नहीं हुआ नाम रूप का अपलाप हुआ है इसलिए नाम रूप का मूल व तत्व ही हुआ मंत्र प्रकरण में मंत्र को पहले शब्द रूप फिर चित्र रूप और अंतिम में चैतन्य स्वरूप कहा इसके बिना उसमें शक्ति कहां से आएगी नाम रूप को मिथ्या कहने में विवाद तब होता है जब हम उसका अर्थ गलत समझ लेते हैं मिथ्या शब्द का अर्थ है व्यवहारिक है पारमार्थिक नहीं इसलिए कहते हैं जगत व्यवहारिक है पारमार्थिक नहीं व्यवहार में इस शरीर का जो नाम है वही बोलना पड़ेगा किसी ने जाति पूछी तो जाति बतानी पड़ेगी सारा व्यवहार इसी से करना पड़ता है यह भी सत्य है कि तुम किसी प्रकार से शरीर नहीं हो सकते पर सारा व्यवहार मिथ्या प्रतीत को लेकर ही हो रहा है इसलिए इसे व्यवहारिक सत्य कहें तो कोई आपत्ति नहीं जब नाम रूप का जगत से संबंध होता है तो ये हमें जगत में ही रखते हैं और भगवान से संबंधित होने पर भगवान की तरफ ले जाते हैं परम तत्व की प्राप्ति के लिए नाम रूप को उत्कृष्ट व्यवहारिक साधन समझना चाहिए इसलिए नाम की महिमा कही है नाम का उस मूल तत्व से किस प्रकार संबंध बनता है इसमें भी एक रहस्य है जैसे आपने गौ शब्द सुना इसे सुनकर आपके मन में एक विशेष अर्थाकार पिंडाकार वृत्ति बनती है यह मानना पड़ेगा कि गौ शब्द से उसके अर्थ का घनिष्ठ संबंध है कोई शंका करे कि गौ को हमने देखा है ईश्वर को तो देखा नहीं उसके आकार के वृत्ति कैसे बनेगी ठीक है मान लो किसी ने अमेरिका राष्ट्रपति को देखा नहीं है उसके विषय में पढ़ा सुना है उस व्यक्ति के सामने कोई अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम का उच्चारण करेगा तो उसके अंदर एक अर्थाकार वृत्ति बनेगी इसमें क्या हेतु है वहाँ यही मानना पड़ता है कि उस नाम के साथ उस अर्थ का घनिष्ठ संबंध है इसी प्रकार जब हम भगवान नाम लेंगे तब भगवान के विषय में जो हमारा ज्ञान है कि वह जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार करने वाला है तदाकार वृत्ति हमारे मन में बनेगी वह हमें मूल कारण में ले जाएगी इससे कार्यरूपी जगत की सत्यता का संस्कार दूर हो जाएगा यही नाम में विलक्षणता है इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का नाम लेते ही संसार सागर सूख जाता है नाम लेत भव सिंधु सुखाही मानस मैं बार बार कहता हूँ कि दो अलग अलग प्रसंगों में कही गई बातों में विरोध मानकर विवाद नहीं करना चाहिए